संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व राजस्वी यज्ञ का प्रारंभ वैश्वालन जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज की सत्यनिष्ठा प्रजापालन में अनुराग और शत्रुसंहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्म धर्मपूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी व्यापार और गोरक्षा ठीक ठीक होने लगी प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी चोरी और लूट का नाम भी नहीं था राजकर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे धर्मराज के धर्माचरण से अतिवृष्टि अनावृष्टि रोग अग्नि आदि का भय न रहा लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए ही आते युद्ध आदि के लिए नहीं धर्मानुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था जब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न वस्त्र रत्न आदि के भंडार सर्वथा पूर्ण है, तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया मित्रों ने उनसे अलग अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यदि यही यज्ञ करने का शुभ समय है अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुँच गया था उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहां पधार गए जन्मेदय भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण हैं वे ही वेद स्वरूप हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं जड़ चेतनमय जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान है वे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी दैत्यनाशक भक्तवत्ल एवं आपत्काल में शरण देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन अक्षय रत्न राशि और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिग्दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ प्रथ में आ पहुँचे ने उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्रीकृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले भैया श्री कृष्ण यह सारा भूमंडल आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है यह सब आपके लिए ही है अब मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा विधिपूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो अब आप मेरे अभिलषित राजसी यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए गोविंद अब आप यज्ञ की रिक्छा ग्रहण कीजिए आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा देने की अनुमति दीजिए अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा महाराज आप सम्राट हैं आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिए अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा अब धर्मराज धर्मराजयुधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के आज्ञा अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए अभी धर्म धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया प्रभो आपकी आज्ञा से पहले ही यह काम हो चुका है इसी समय महर्षि श्रीकृष्ण द्वैपायन तेजस्वी तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेद की उद्गाता, ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क अध्वर्यो हुए पैल और धौम्य होता इन ऋषियों के वेद वेदांग पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए स्वस्तिवाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के साम समान बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया अब धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूध भेजो सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैसे और सम्माननीय शूद्रों को साथ ही ले आओ दूतों ने वैसा ही किया जन्मेजय ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राष्ट्रीय यज्ञ की दीक्षा दी उन्होंने सहस्त्रों ब्राह्मण भाई सगे संबंधी सखा सहचर समागत क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया चारों ओर से शास्त्र पारंगत वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए जो अन्न जल वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे जब देखो वहाँ यही कोलाहल हो रहा है दीजिए दीजिए लीजिए लीजिए धर्मराज युधिष्ठिन ने भीष्म धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए पितामह भीष्म आचार्य द्रोण प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र महात्मा विदुर कृपाचार्य दुर्योधन आदि सभी कौरव गंधार देश के राजा सुबल शकुनी अचल वृषकर्ण शल्य बाल्हिक सोमदत्त भूरी भूरी श्रवा शलअ अश्वस्थामा जयद्रथ द्रुपदृष्टुम्न शाल्व भगदत्त पर्वती प्रदेश के नरपति बृहदबल पौंडरक वासुदेव कुंतीभोज कलिंगाधिपति भंग आकर्ष कुंतल मालव आंध्र द्रविण सिंघल कश्मीर आदि देशों के राजा गौरवाहन बाल्हिक देश के राजा विराट और उनके पुत्र मावेल, शिषपाल और उसके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कठिन है सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए थे बलराम अनिरुद्ध कंक सारण गद प्रद्युम्न साम, चारुदेश उल्मुख आदि समस्त यादव महारथी भी आए धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उनमें खाने पीने की सभी सामग्री बावलियाँ और हरे भरे नैन मनोहर वृक्ष थे स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थान में ठहर गए धर्मराज युधिष्ठिर ने विष्व पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंप दिया जो शासन, भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में अस्वस्थामा ब्राह्मणों की सेवा सुश्रुता में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए विस्मतामा द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए बाल्िक धित्राष्ट्र सोमदत्त और जयद्रत्त घर के स्वामी की तरह स्थित हुए धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पाँव पखारने का काम अपने जिम लिया इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतक्य होने के लिए वहाँ जितने लोग उपस्थित हुए थे उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा से कम भेंट नहीं दी सभी चाहते थे कि केवल मेरी ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए सेना के व्यूह विचित्र विमानों की पंक्तियाँ रत्नों की राशि लोकपालों के विमान ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था उन्होंने यज्ञ में छह अग्नियों की स्थापना करके पूरी पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तु में देकर संतुष्ट किया सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों के उपहार की धूम मची है महर्षि एवं मंत्र ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से थे, घृत तिल साकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए जन्मेजय कहाँ तक कहें उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली